द जनरल जेनेट चार्टरस चित्र माइकल फोरमैन हिंदी विदुषक किसी जमाने में एक जनरल रहते थे उनका नाम था जनरल जोधपुर जनरल साहब की ख्वाहिश थी कि वो दुनिया के सबसे मशहूर जनरल बने और सभी मुल्कों के जनरल उनकी फौज की तारीफ करें इसलिए वो अपने फौजियों को बिल्कुल व्यस्त और चुस्त रखते थे अगर कुछ फौजी बंदूकों की नलियां साफ करते तो कुछ वर्दियों पर स्त्री करते बाकी फौजी अपने अपने जूते और मेडल्स पॉलिश करते सुबह होते ही सूरज की पहली किरणों के साथ सभी फौजी परेड ग्राउंड पर हाजिर होते वो शानदार वर्दी पहनकर मैदान में बड़ी बुलंदी से लेफ्ट राइट लेफ्ट का अभ्यास करते परेड खत्म होने के बाद फौजी अलग अलग गुटों में बढ़ जाते उनमें से बावरची किचन में खाना पकाने चले जाते घुड़सवार स्तबल में जाकर घुड़ो को खाना खिलाते और उनकी देख करते शाम के समय जब कैंप शांत होता तो जनरल जोधपुर रात में काफी देर तक किताबें पढ़ते रहते दुनिया के मशहूर जनरलों ने युद्ध में कैसे विजय हासिल की वो उन वीरों के किस्से कहानियां पढ़ते उन्हें उस बड़े दिन का इंतजार था जब उनका भी पूरी दुनिया में बड़ा नाम हो और उनकी फौज का डंका बचे और उन पर भी कोई वैसी ही मोटी किताब लिखे एक इतवार को जब जनरल जोधपुर अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जंगल के पास के मैदान से गुजर रहे थे तभी एक चमकीली लाल रंग की लुमड़ी ने उनका रास्ता काटा घोड़ा लाल लुमड़ी को देखकर अचानक देखकर डर गया और अपने दोनों पिछलों पैर पर, पिछले पैरों पर खड़ा गया। नतीजा जंगल में रफू चक्कर हो गया जनरल जोधपुर को कोई खास चोट नहीं लगी क्योंकि वो हरी मुलायम घास के कालीन पर गिरे थे घास मुलायम थी और उसमें से भीनी भी खुशबू आ रही थी ताजुब की बात यह है कि जनरल साहब को घास इतनी पसंद आई कि उनका वहां से उठने का मन ही नहीं हुआ उन्होंने घास का एक तिनका तोड़ा और उसे अपने दांतों के बीच चबाते रहे फिर वो वही घास पर लेटे लेटे गरम गरम धूप सेकते रहे काफी देर बाद उन्हें याद आया कि अब उन्हें कैंप में वापस जाना चाहिए बड़े अनमने भाव से वे उठे और फिर लेफ्ट राइट करते हुए तेजी से कैंप की तरफ बढ़े वैसे उस पगडंडी से जो वो पहले कई बार गुजरे थे पर उन्होंने आज जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा था शायद वो बहुत जल्दी में थे अब उन्हें गिलहरियां, खरगोश मैदानी चूहे शाही और जंगली कबूतर भी दिखाई दिए उस दूर पर उन्हें एक मोर भी दिखा बहुत अरसे बाद उन्होंने चिड़ियों की चहचहाट सुनी थी फिर जनरल साहब एक खेत के पास आए पूरा खेत सुंदर जंगली फूलों से भरा था इतना सुंदर नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था वहां इतने अलग अलग प्रकार के और रंगों के फूल थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की चित्रकार सपने में भी इतने खूबसूरत रंग नहीं सजो सकता था जनरल जोधपुर वहां कुछ लम्बों तक चुपचाप रुके रहे और वहां की अद्भुत सुंदरता को निहारते रहे फिर वो फूलों के एक झुरमुटे के नीचे बैठ गए टकटकी लगाए मधुमक्खियों को देखते रहे जो शहद के लिए अलग अलग फूलों के पराग कड़ों का जायका ले रही थी उन्हें लगा की एक मधुमक्खी जरूर उनकी नाक पर आकर बैठेगी पर कामकाजी मधुमक्खियों को भला कहा उनके पास मशहूर जनरल साहब को देखने का वक्त तक नहीं था जनरल बहुत देर तक रंग बिरंगे फूलों और मधुमक्खियों को निहारते रहे वहाँ कितनी गजब की शांति थी प्रकृति की यह गजब की सुंदरता उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं देखी बहुत देर बाद जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बैठने से कुछ फूल दब गए थे वे फूल मुरझाए और उदास लग रहे थे जनरल साहब ने उन फूलों को वहाँ छोड़कर उन फूलों को वहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहते थे पर उन्हें अब अपने कैंप में वापस लौटना था इसलिए उन्होंने वहाँ से दो फूलों को अपने साथ ले लिया जनरल जोधपुर को वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी उन्होंने पानी के एक गिलास में उन दो फूलों को डाला और उन्हें अपने कमरे की खिड़की पर रख दिया कुछ देर बाद जनरल साहब सो गए उस रात वो उन तमाम सुंदर चीजों के सपने देखते रहे जो उन्होंने पिछले दिन देखी थी इनमें खूबसूरत चिड़िए जानवर सूरज और जंगली फूल शामिल थे फिर उन्हें सपने में लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए हजारों फौजी दिखाई दिए उनके भारी बूटों से इतने जोर का शोर हो रहा था कि जंगल की सारी चिड़िए और जानवर वहां से भाग गए लेफ्ट राइट right करते हुए फौजी जंगली फूलों को अपने जूतों तले रौंद रहे थे इससे जनरल साहब चौके उनकी आंख खुली रुको रुको सैनिकों पर चिल्लाए फिर उन्हें ख्याल आया कि वो तो महज एक सपना देख रहे थे जनरल साहब ने दोबारा सोने की कोशिश की पर उन्हें दोबारा नींद नहीं आई उन्हें यह बात पक्की तौर पर सच लगी थी कि उनके सैनिकों ने हजारों मरतबा खूबसूरत तो और निरीह फूलों को अपने जूतों से कुचला होगा और छोटे जानवरों को डराया होगा अब से मैं किसी को न तो चोट पहुंचाऊंगा और न ही किसी को डराऊंगा जनरल साहब ने खुद से कहा मैं जानवरों की मदद करूंगा और फूल पेड़ पौधे एवं अन्य सभी जीवनदायी चीजें उगाऊंगा अगले दिन सुबह उन्होंने अपने सैनिकों सैनिको को बुलाकर कहा कि वे सभी फौज छोड़कर अपने अपने घरों को लौट जाएं और कोई अच्छा और नेक काम करे जनरल साहब चाहते थे कि सब फौजी मिलकर अपने देश को दुनिया का सबसे सुंदर देश बनाए जनरल साहब की बात सुनकर सब सैनिक बहुत खुश हुए उनमें सबसे ज्यादा खुश जनरल साहिब ही थे फिर क्या हुआ किसानों ने अपने खेतों को जोतना शुरू किया और अगली फसल के लिए बीज बोए। मछुआरों ने जाल उठाए और समुद्र में मछली पकड़ने गए जनरल साहब ने आदेश दिया कि उनकी फौजी छावनी को एक सुंदर शहर में बदला जाए उस शहर में दुकानें और स्कूल हो बहुत सारे पार्क हो जहां बच्चे खेल सके जनरल जोधपुर इस काम से बेहद खुश और उत्साहित थे वो रोज ही काम की प्रगति का मुआयना करने जाते वहाँ वे अपने पुराने सैनिकों से मिलते लोग भी जनरल साहिब से मिलकर बहुत खुश होते हर रोज वो उस जगह पर भी जाते जहाँ उन्होंने सबसे पहले जंगली फूल देखे थे अब सर्दी के मौसम में वहाँ से फूल गायब थे फिर भी वो उस स्थान को निहारते और वहाँ की मिट्टी को अपने दोनों हाथों में उठाते जनरल साहब को पता था कि वसंत आते ही मिट्टी में सोए फूलों के बीच जागेंगे और अपनी गर्दन को जमीन के ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे जाड़ा जाड़ा खत्म हुआ फिर दोबारा से जंगली फूलों ने अपने रंग बिखेरे पेड़ों पर नई पत्तियां और कोपले निकली किसानों ने जो बीज बोए थे उनमें से नन्हे नन्हे कल्ले निकले मक्का के हरे पौधे अब कंधे की ऊंचाई के हो गए थे पेड़ों पर लदे फल अब पक चुके थे सुबह सुबह मछुआरे अपने अपने नावों में चमकीले समुद्र में जाते समय खुशी के गीत गा रहे थे एक दिन जनरल जोधपुर को दो महत्वपूर्ण पत्र मिले उनमें से एक चिट्ठी दुनिया के पूर्वी भाग से प्रसिद्ध जनरल निकोलाई मार्कोविच ने लिखी थी दूसरी चिड़की मशहूर जनरल कस्टर्ड की थी जो दुनिया के पश्चिमी हिस्से से आई थी दोनों ने जनरल सुनी थी और वे प्रत्यक्ष में आकर उस को देखना चाहते थे जनरल जोधपुर ने तुरंत दोनों उच्च फौजी अफसरों को अपने देश में आने का निमंत्रण दिया जब निकोलाई मार्कोविच और जनरल कस्टर्ड पहुंचे तो जनरल जोधपुर और एक पीतल के बैंड ने उनका भव्य स्वागत किया फिर जनरल जोधपुर दोनों मेहमानों को अपना देश दिखाने ले गए जनरल जोधपुर ने उन्हें बाग बगीचे जंगल फल फूल सब्जियों और अनाज से भरे खेत दिखाए फिर उन्होंने एक बेहतरीन शहर देखा जिसमें तमाम पार्क और खेल के मैदान थे दोनों मेहमानों ने देखा कि वहां के लोग वाकई में जानवरों से प्रेम करते थे और उन्हें डराते धमकाते और भगाते नहीं थे अंत में जनरल जोधपुर उन्हें वो स्थान दिखाने ले गए जहां उन्होंने सबसे पहले फूल देखे थे अब वहां पर खेत मिलों तक हजारों लाखों रंगों के जंगली फूलों के कालीन से ढका था तीनों जनरल वहीं बैठ गए वो बहुत आहिस्सा संभाल बैठे जिससे कहीं कोई फूल कुचल न जाए अंत में तीनों जनरल एक दूसरे को देख कर मुस्कुराए है। इतना इतना है का का। है। लोग, लोग हैं निकोलाई मार्कोविच ने जोड़ा फिर दोनों मेहमानों ने मिलकर कहा जनरल जोधपुर आप वाकई में दुनिया में सबसे मशहूर और महान जनरल है फिर पूरी दुनिया के सबसे मशहूर और महान जनरल खेत के बीचों बीच फूलों के कालीन पर लेट गए और सूरज को देखकर मुस्कुराने लगे प्रकाशक का नोट जेनेट का जन्म उन्नीस में इंग्लैंड में हुआ तब दूसरा महायुद्ध शुरू होने वाला था उन्होंने युद्ध के माहौल को महसूस किया और आण्विक स्त्रों की ओर भी देखी इस सबसे जेनेट में शांति के लिए गहरी संवेदना पैदा हुई माइकल फोरमैन का जन्म उन्नीस में इंग्लैंड में हुआ तब दूसरे महायुद्ध के बादल मंडरा रहे थे एक खौफनाक रात जबरदस्त हादसा घटा तब वो तीन साल के थे और गहरी नींद में सोए थे उस बाल बाल बच्चे महायुद्ध खत्म होने के बाद माइकल ने एक शांतिपूर्ण दुनिया की कल्पना की पर अपने बचपन के बहुत से वर्ष उन्हें आठवीं के युद्ध के शाये में गुजारने पड़े अपनी पहली पुस्तक द जर्नल में जेनेट और माइकल एक मजेदार और जीवान्त कहानी रचना चाहते थे वो चाहते थे कि उनकी कहानी से लोगों में अपनी दुनिया के प्रति कुछ संवेदना पैदा हो पचास साल बाद यह किताब उतनी ही सामूहिक है जितनी तब थी आज दुनिया को न केवल शांति की पर पर्यावरण की भी सख्त जरूरत है आज यह दोनों मुद्दे शांति और पर्यावरण बहुत अहम है जेनेट चार्टर्स की शिक्षा सेंट मार्टिस स्कूल ऑफ आर्ट इंग्लैंड में हुई वही उनकी मुलाकात माइकल फोरमैन से हुई जेनेट अब लंदन में अपनी दो बिल्ली के साथ रहती है वो अभी भी चित्र बनाती है और उनकी प्रदर्शनी लगाती है माइकल फोरमैन ने 15 साल की उम्र में ही कला की पूर्ण कालीन शिक्षा ली उनकी पुस्तकों को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले साथ साथ उन्होंने कई प्रसिद्ध लेखकों जैसे चार्ल्स टिकन ऑस्कर वाइल्ड और शेक्सपियर की किताबों को भी अपने चित्रों से सवारा है बहुत समय पहले घमंडी जनरल अपने घोड़े से गिरे तब उन्होंने पहली बार अपने आस की जमीन में उगे जंगली फूलों की सुंदरता को देखा उस दिन उन्होंने उन्होंने प्रण किया कि वो उस दुनिया की शांति और सुंदरता वो इस दुनिया को शांति और सुंदरता से भरेंगे आज से लगभग 50 साल पहले जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तब एक दंपत्ति ने बच्चों के लिए एक नई तरह की किताब लिखी इस किताब में युद्ध की गलतियों और पर्यावरण के नाश को उजागर किया गया था तभी जॉन एफ कैनेडी केन, अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे और उसी साल अगस्त में बराक ओबामा का जन्म हुआ था दशकों बाद भी यह किताब अभी भी सामयिक है यह सच में हमारे समय की किताब